राजयोग प्राण अनेक स्थलों में यह कार्य बहुत दूर से भी साधित हुआ है यदि सचमुच में दूरत्व तो का अर्थ क्रम विच्छेद हो तो दूरत्व तो नामक कोई चीज नहीं ऐसा दूरत्व तो कहाँ है जहाँ परस्पर कुछ भी संबंध कुछ भी योग नहीं सूर्य में और तुम में क्या वास्तविक कोई क्रम विच्छेद है नहीं यह तो समस्त एक अविच्छिन्न अखंड वस्तु है तुम उसके एक अंश हो और सूर्य उसका एक दूसरा अंश नदी के एक भाग और दूसरे भाग में क्या क्रम विच्छेद है तो फिर शक्ति भी एक जगह से दूसरी जगह क्यों न भ्रमण कर सकेगी इसके विरोध में तो कोई युक्ति नहीं दी जा सकती दूर से आरोग्य करने की घटनाएं बिल्कुल सत्य है इस प्राण को बहुत दूर तक संचालित किया जा सकता है पर हाँ इसमें धोखेबाजी बहुत है यदि इसमें एक घटना सत्य हो तो अन्य सैकड़ों असत्य और छल कपट के अतिरिक्त और कुछ नहीं लोग इसे जितना सहज समझते हैं यह उतना सहज नहीं अधिकतर स्थलों में तो देखोगे कि आरोग्य करने वाले चंगा करने के लिए मानव देह की स्वाभाविक स्वस्थता की ही सहायता लेते हैं एक एलोपैथ चिकित्सक आता है है के रोगियों की चिकित्सा करता है और उन्हें दवा देता है एक होम्योपैथ चिकित्सक आता है वह भी रोगियों को अपनी दवा देता है और शायद एलोपैथ की अपेक्षा अधिक रोगियों को चंगा कर देता है ऐसा क्यों इसलिए कि वह रोगी के शरीर में किसी तरह का विपर्य न लाकर प्रकृति को अपने चाल से काम करने देता है और विश्वास के बल से आरोग्य करने वाला तो और भी अधिक रोगियों को चंगा कर देता है क्योंकि वह अपनी इच्छा शक्ति द्वारा कार्य करके विश्वास बल से रोगी की प्रषुप्त प्राण शक्ति को प्रबुद्ध कर देता है परंतु विश्वास बल से रोगों को अच्छा करने वालों को सदा एक भ्रम हुआ करता है वे सोचते हैं कि साक्षात विश्वास ही लोगों को रोग मुक्त करता है वास्तव में यह नहीं कहा जा सकता कि केवल विश्वास इसका कारण है ऐसे भी रोग हैं जिसमें रोगी स्वयं नहीं समझ पाता कि उसके कोई रोग है रोगी का अपनी निरोगता पर अतिविश्वास ही रोग का एक प्रधान लक्षण है और इससे आसन्न मृत्यु की सूचना होती है इन सभी स्थलों में केवल विश्वास से रोग नहीं चलता यदि विश्वास ही रोग की जड़ काटता हो तो वे रोगी मौत के मुँह न गए होते वास्तव में रोग तो इस प्राण की शक्ति से ही दूर होता है प्राणजीत आत्मा पुरुष अपने प्राण को एक निर्दिष्ट कंपन में ले जा सकते हैं और उसे दूसरे में संचारित करके उसके भीतर भी उसी प्रकार का कंपन पैदा कर सकते हैं तुम प्रतिदिन की घटना से यह प्रमाण ले सकते हो मैं वक्तृता दे रहा हूँ वक्तृता देने समय मैं क्या कर रहा हूँ मैं अपने मन को मानो कंपन की एक विशिष्ट स्थिति में लाता हूँ और मैं मन को इस स्थिति में लाने में जितना ही सफल होगा तुम मेरी बात सुनकर उतने ही प्रभावित होगे तुम लोगों को मालूम है वक्तृता देते देते मैं जिस दिन मस्त हो जाता हूँ उस दिन मेरी वक्तृता तुमको बहुत अच्छी लगती है पर जब कभी मेरा उत्साह घर जाता है तो तुम्हें मेरी वक्तृता में उतना आनंद नहीं मिलता